प्रलय का क्रम इसमें कह की प्रलय होने के लिए अदृष्ट नाश हो जाने से ही प्रलय हो जाएगा उपादान कारण अथवा नयायिक जैसे लोग कहते हैं असमवायिक कारण का नाश वो सब नहीं है जो जीव जीव जीव में में लायो लायो ना हिरण्यगर्भ अपना मतलब अविद्या में प्राग्य और हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ ईश्वर में हिरण्य गर्भ माया में अच्छा माया अर्थात है कि माया विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर कहेंगे क्योंकि हिरण्यगर्भ कहने से हम एक अविद्या अंश कहते हैं और उसमे एक प्रतिबिंब अंश मानते है तो जब लय होगा उसमें जो अविद्या अंश है वो माया में लय होगा और उसमें जो प्रतिबिंब अंश है वास्तविक अच्छा जिस समय हम कहते हैं कि अभी अंतकरण में प्रतिबिंबित तो हुआ जो चैतन्य चिदाभस चिदाभाष अंतकरण मिल करके जीव हो गए अभी इसका लय होगा सुश्रुति में ये जो अंतकरण है वो अविद्या में लय हो गया व्यष्टि में लय हो गया अगर हम बेष्टि मानते हैं तो तो व्य में लय हो गया अभी तो जब अंतकरण बना था उसमें प्रतिबिंबित तो हो रहा था अभी चिदाभास अगर नहीं रहेगा तब तो जीव का नाश हो गया इसलिए अभी ये जो अविद्या में गया अंतकरण अविद्या में लय हुआ उस अविद्या में भी चिदाभास होता रहेगा नहीं तो जीव अनादि है अभी सुसुप्ति समय में अगर जीव का नाश हो जाएगा फिर कहाँ से आएगा इसी प्रकार की भी जब भुप्ती अवस्था में जाएगा ब्रह्मा जी जब सुसुप्ती में जाएगा अर्थात वो माया में लय होगा जिसमें चितावास रहेगा तभी तो फिर आएगा और ठीक है जब उनका जो शरीर खत्म आय खत्म होता है तब और और तो मतलब चिताभाष और होगा नहीं क्योंकि अविद्या में और जाएगा नहीं क्या है हिरोनगर ज्ञानी है इसलिए उसमें अभी अविद्या वास्तविक नहीं है ज्ञानी जो सोते हैं हिरणनगर होगा वास्तविक जो ज्ञानी सोते हैं हम लोग कहा था ठीक है हम लोग अज्ञानी है कहेंगे कि ठीक हमारा अंतकरण अविद्या में लय हो गया ये ज्ञानी का अंतकरण क्या जाएगा ज्ञानी का अंतकरण बोलकर के है नहीं ज्ञानी तो ज्ञानी है ज्ञानी तो ब्रह्मरूप है ना हमको दिखता है ज्ञानी का एक शरीर हम उसमें एक अंतकरण आरोप करते हैं अरे देख होने से वो अंतकरण इसलिए हम कहते हैं कि ज्ञानी में अविद्या लेस है ना नहीं तो शरीर कैसे रहेगा अंतकरण कैसे रहेगा व्यवहार कैसे रहेगा तो जो ज्ञानी का अविद्या लेष है उसका अंतकरण उस अविद्या लेस में लय होगा हम लोग का अंतकरण हम लोग का अविद्या लेस नहीं है हम लोग का तो अविद्या पूरा पूरा है तो उसमें लय होगा इसी प्रकार की हिरण्य भी ज्ञानी है किन्तु उसमें अविद्या लेस होने से कार्य अधिकता है हमको उसका जो लेस हो गया लेस समय उसका अंतकरण अविद्यालय होगा और वो जो लय होकर अविद्या में उसमें फिर घट तो में वो प्रतिबिंब होने लगेगा इसी प्रकार से लयगा था अर्थात अविद्या में ही लय जब होगा वो अविद्या में ही होगा समि में नहीं अच्छा और जब प्रलय कहेंगे अर्थात ये जो, जो प्राकृतिक प्रलय जिस समय में होता रहेगा तो यहाँ ये कहते हैं कि महत्वत्व तो में अर्थात हिरणनगर में बेस्टि समी में लय होगा तो इस प्रकार के कहेंगे बेस्टी समी में लय होगा अर्थात तो बेस्टी का और जैसे घट सब टूट करके मिट्टी हो गए तो ऐसे ही कहते हैं अर्थात तो बेस्टी सब चला गया सब समी में लय हो गया और आगे व्यस्टि समि में लय हो जाएगा तो समी आगे अविद्या में लय होगा जिसमें प्राकृतिक प्रलय हो रहा है नित्य प्रलय में किंतु समि का लय नहीं हो रहा है नहीं होने से व्यष्टि यहाँ समष्टि में लय नहीं होगा व्यस्टि समि में तभी लय होगा जब समि भी लय हो रहा है समष्टि कब लय हो रहा है प्राकृतिक प्रलय में इसलिए नित्य प्रलय में समि में लय नहीं होगा वो अविद्या में लय होगा जो कि प्रत्येक का अविद्या अलग अलग माने मान्य उसमें लय होगा तो। उपादान नाशस्य टीका में उपादान नाशस्य अप्रयोजक नया एक कहता था, था, था कि उपादान उपादान नाश ये प्रयोजक है सिद्धांत कहा है कि उपादान नाश अप्रयोजक टू क्रम विपरीत क्रम दर्शन अच्छा से प्रयोजकत्व ना है अच्छा ना अप्रयोजक हमने शायद कर दिया वो पता नहीं चलता है क्योंकि उपाधान नाश प्रयोजक नहीं हुआ ना अदृष्ट नाश से लय हो जाएगा कहा अप्रयोजक क्या जी हाँ दीर्घ हो जाएगा उपादान नाश प्रयोजक में सृष्टिक्रम विपरीत क्रम दर्शयती मूल में तथा तेजसि तेजसो वायु वायुराकाशे और आकाशे आकाशस्य जीव अहंकार अर्थात तो अभी प्रत्येक जीव जो पदार्थ देख रहा था और वो और देखेगा नहीं क्योंकि अभी लय होना चला इसलिए जो जीव जितना देखता है वो जीवो में उतना लय हो जाए वास्तविक ये कहते हैं अर्थात ये दृष्टि सृष्टिवाद हम जितना देखते हैं हम उतना की बनाते हैं अभी जब लय हो जाएगा तो वो सब लय हो जाएगा उस जीवों में लय हो गया तस् हिरण्यगर्भ गर्भ अहंकार व्यष्टि अभी समष्टि में लय हो गया तसे च अविद्यायाम इति एव रूपा अविद्या आयाम है समष्टि है ये इति एवं रूपा प्रलया अर्थात ये जो प्राकृत प्रलय हो रहा है जो नित्य प्रलय में ऐसा प्रक्रिया नहीं है वहां तो हिरो ने गर्भ का अहंकार में नहीं जा रहे हैं सर तदम तो विष्णुपुराण टीका में कार्य अवस्थान अनुपत्तेर अगम्च उपादान से अप्रयोजकतया अदृष्ट नाश से प्रयोजक प्रयो तथा चती कह मूल में तथा चथाथात ऐसे होने पर क्या होने पर कार्य अवस्थान अनुपपत्ते और अनुगमत होने से उपादान नाश कार्य का नाश का कारण नहीं बनेगा उपादान नाश होने से कार्य का नाश कहेंगे तो जब उपादान पहले नाश हो गया एक क्षण कार्य कहाँ रहेगा तो ये कार्य अनुपपत्ते अनुपपत् दूसरा देते हैं अननुगमांश उपादान नाश होकर के कार्य नाश ये सर्वत्र नहीं होता है कहीं नया एक भी कहते हैं तंतु रहते रहते पटनाश हो जाता है अगर तंतु संयोग नाश हुआ तो इसलिए उत्पादन नाश अनुगत तो कारण नहीं है नहीं होने से यह नाश का प्रतिकारण नहीं बनेगा ये जो अविद्या अविद्या में होता है तो वो मुक्त जीव होने से कारण्य भी नाश हो जाता है ना मतलब तो जो जो मुक्तों के लिए उनका तो बात ही नहीं है उनका तो लय का कोई विचार ही नहीं है मुक्त जीव है ना उनका भी तो माया तो नहीं है उनका भी तो पहले से ही माया नहीं उनका नैमित अर्थात ब्रह्म जी है। अच्छा। नौगी ले ले नौगी नौगी जो सो जाते हैं तभी वो लय होता है हिरण्य तो, गर्भ का लेस तो, ले अभी किंतु जब प्राकृत हो जाएगा उसका रहेगा नहीं ना अद्यालय से रहेगा प्रारब्ध कारण तो अभी जब पूरा हो जाएगा तो अभी और प्रारब्ध में नहीं रहा तो विद्यालय नहीं रहेगा यह नैमितिक प्रलय तो कार्य अवस्थान अनुपतर और अनुगम च उपादान नाश से उपादान नाश कार्यनाश का प्रयोजक नहीं हुआ नहीं होने से अदृष्टनाश से प्रयोजक अदृष्टनाश ही ये कार्यनाश का प्रयोजक हुआ हिरण्यगर्भअकार अर्थव महत तो समि अमाण आह मूल में कहा गया तदुक विष्णुपुराणे जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे हे देवर्षे पृथ्वी अपसु प्रलीये से तेजसी आप प्रलीयते तेजो ते वाय प्रलीयते वायु लिय व्योमी आकाश में अर्थ अभ्यक्त प्रलियते व्योमनी आकाश अभ्यक्तम अभ्यक्त माया में अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्म निष्कल संप्रलिय जब आतंतिक मुक्ति होता है तब ही अव्यक्तम पुरुषे यहाँ तो सब प्रलयो को मिला करके कर दिया तो अव्यक्त जब मतलब ब्रह्म में लय हो जाएगा ब्रह्म में लय हो जाएगा तो तो अर्थात व्यक्त का सर्वदा के लिए नाश हो गया तो यह तो आत्यंतिक प्रलय में एवं विधा प्रलय कारण तुम तत्व तटस्थ लक्षण प्रलय का विचार क्यों कहा गया कि है तत्पदार्थ में ब्रह्म का लक्षण में जन्म स्थिति और लय जिसके चलते होता है इसलिए लय कहने से लय का कारण ब्रह्म वो ब्रह्म का लक्षण हुआ टीका में अत्र इंद्रिियादि द्वारा अव्यक्ते लयो दृष्ट्य इंद्रिय के द्वारा अव्यक्त लय इंद्रिय के द्वारा अभ्यक्त लय अर्थात ये प्रक्रिया है कैसे आकाशम इंद्रियषु इंद्रिया त्रेशु आकाशम इंद्रियु अर्थात जो दृश्य है वो इंद्रिय में लय हो जाएंगे जब अर्थात लय का प्रक्रिया आएगा जब मृत्यु का समय भी, भी जब आ जाता है पहले दृश्य और कार्य में मतलब दृश्य और दिखेगा नहीं दृश्य सब इंद्रियो में लय हो गया तो फिर इंद्रिय आगे लय होंगे तो इसको कहता है इंद्रिया तन मात्र तो कहीं आता है इंद्रिय सब मन में लय हो जाएगा मन जीव में लय हो जाएगा इस प्रकार के यहाँ कहते हैं इंद्रिया सब तन में क्योंकि इंद्रियो का कारण होता है तन उसमें लय हो जाएगी तन्मात्री भूता दो बहु है ठष्ठी भूतान आदि भूता नाम आदि ना अर्थात माया तन्मात्रा कहाँ लये होंगे माया में अव्यक्त में तन्मात्रा इति सुबाल उपनिषद वचन अनुसार ये दूसरा उपनिषद में ऐसा कहा गया तो ये जो विषय है वो इंद्रिय में लय होंगे इंद्रिय तन्मात्रा में लोय होंगे तन्मात्रा मात्रा में लॉय हो जाएगा माया में लॉय हो जाएगा त्रिय तो में इंद्रिया अपीकृत तो में अपीकृत माया में लय हो जाएगा भूतादो भूता नाम आदि भूतादि नासिकम ये प्रलय का विचार क्यों करते है अप्रासंगिकम सिद्धांत कहते हैं तत्पदार्थ लक्षणअस्थ तत पदार्थ का लक्षण में प्रलय पदार्थ निरूपण बिना तद् अबोधात प्रलय पदार्थ का निरूपण नहीं होगा तो प्रलय लक्षित तत पदार्थ कैसे कहेंगे इसलिए प्रलय का विचार हुआ आगे नक्तम इदम पदार्थ लक्षणम यथार्थ किंबा अयथार्थम ये जो तत्पदार्थ का तटस्थ लक्षण कहें जन्म आदि को लेकर के ये यथार्थ है और यथार्थ है आद्य अर्थात यथार्थ होगा तो ब्रह्म सप्रपंचतापत्ति अर्थात ये जो जन्म स्थिति इत्यादि ब्रह्म में यथार्थ है हुआ तो ब्रह्म सप्रपंच हो गया ब्रह्म में प्रपंच आ गया क्योंकि ब्रह्म ही तो कारण है तो ब्रह्म ही कारण है और उसमें जो सृष्टि है वो सब यथार्थ है ब्रह्म में कारण तो भी यथार्थ हुआ ये सब सप्रपंच हो गया परिणाम मतलब वास्तव पदार्थ परिणाम वादक परिणाम उनका हो गया आरंभवादक अर्थात तो, मिल करके ये सब होते हैं न द्वितीय न्यायिक लोग का परमाणु नो ये ये सृष्टि कार्यक्रम उनका ईश्वर को तो उपादान तो नहीं लिया ना उसको केवल निमित्त तो तो कोटि में डाल दिया तो इसलिए उनका तो अद्वितीय तो नहीं है तो वाले ये जो वाले सांख्य वाले होते हैं उनका दो घट जाएगा उनका अनेक नहीं है और उनका पुरुष अनेक हो जाते हैं प्रकृति एक हो गया अर्थात साख्य मत में सब कुछ एक ही प्रकृति में लय हो सकता है तो परिणामवाद इसलिए हाँ ये नयायों का जो आरंभ हुआ बिल्कुल यह आ ही नहीं पाएगा वेदांत का विचार में अच्छा द्वितीय द्वितीय अर्थात अयथार्थ अयथार्थ अगर कहेंगे ये जो सृष्टि स्थिति लय ये सब अयथार्थ था होगा तो तत्प्रतिपादक तो श्रुति आदि वाक्यानाम अप्राम अगर ये अयथार्थ था कहेंगे सृष्टि स्थिति लय तो फिर ये सब कहने वाला वाक्य व्यर्थ हुआ अप्रमाण हो जाएंगे मूल में नु वेदांतर ब्रह्मणी जगत कारण प्रतिपाद्य माने सती वेदांत के द्वारा ब्रह्म में जगत कारणत्व का प्रतिपादन करेंगे तो सप्रपंचम ब्रह्म प्रथम दोष अगर कहेंगे कि नहीं नहीं ये सब मिथ्या है अवास्तव है तो अन्यथा सृष्टि वाक्यान अप्रामाण्यापत्य रीति तो ये दोनों पक्ष में दोष हुआ टीका में सिद्धांति उत्तर देता है यथा शाखाग्रह संलग्न श्या चंद्रश्य शाखा का अग्र के साथ असंगलग्न है चंद्र होने पर भी तद तद अग्र संलग्नता संलग्नता प्रकल्प्य असंगलग्न है किन्तु संलग्नता का मतलब कल्पना आरोप करके शाखाग्रह चंद्र इति तटस्थ लक्षण निर्देश करते हैं इसी प्रकार मिथ्याभूत प्रपंच से ब्रह्म असम्बंधे अभी श्रुतिशु तद्बोधनाय श्रुति में तद्बोधनाय ब्रह्म बोधनाय जगत जनक प्रकल्प्य जगत का जनक ऐसे कल्पना करके तलक्षण अभिधाव अर्थात ब्रह्म का लक्षण किया जाता है इसलिए मवम अर्थात न सप्रपंचता ब्रह्म में सप्रपंचता क्योंकि वास्तव संबंध नहीं है कल्पना करके केवल मूल में न नहीं ही सृष्टिवाक्याम सृष्टौ तात्पर्य तो सृष्टि में तात्पर्य नहीं है फिर कहा तात्पर्य किन्तु अद्वितीय ब्रह्मणी एवं वाक्यों का भी अद्वितीय ब्राह्मण में तात्पर्य है निषेध वाक्य का तो साक्षात तो अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य है नेति नेति जो वाक्य सब आता है नेह ना किंचन कि सृष्टि वाक्य भी अद्वितीय ब्रम्ह में तात्पर्य उसको आगे कहते हैं टीका में नेह ना नास्ति किंचन न ना निर्वोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न चाधक का मंडुक्य कारिका इत्यादि श्रुति बाधिते अर्थे श्रुति के द्वारा बाधित अर्थ हो गया सृष्टि तो सृष्टि श्रुति बाधित अर्थ सृष्टौ ना सृष्टि श्रुति वाक्यानम तात्पर्य सृष्टि को कहने वाले जो वेद वाक्य है उनका तात्पर्य सृष्टि में नई है अगर सृष्टि में तात्पर्य होता तब तेषा अप्रामाण्यम भवे तात्पर्य मतलब तात्पर्य होकर के जिस बात को कहता है उसको अगर आप निषेध कर देंगे तो अप्रमाण हो जाएगा किंतु उसमें सृष्टि वाक्यों का भी उसमें तात्पर्य नहीं है ननु प्रतीयमान अर्थे तात्पर्य अभाव है को तरही तात्पर्य सृष्टि वाक्यों का प्रतीयमान अर्थ हो गया सृष्टि उसमें अगर तात्पर्य नहीं तो फिर कहा तात्पर्य मूल में कहा किंतु अद्वितीय ब्रह्मणी एवं आगे टीका में विषम भुंसुति वाक्य आप्तवाक्यवात्थ तो इसलिए आपक्य तो होने से यह वाक्य सर्वथा निरर्थक नहीं होगा होने से बाधिते प्रतीय मान अर्थे तात्पर्य अभाव प्रतीयम जो अर्थ हो रहा है विषम भुंसु ये बाधित तो है तो होने से तात्पर्य नहीं है नहीं होने से वाक्य तो व्यर्थ नहीं होगा क्योंकि आप तो आपक है इसलिए शत्रु गृह भोजन निषेध परत्व यथा इसका लक्षण कर लेते हैं तथा तो उक्तवाक्या वाक्यावाक्या उक्त सृष्टिवाक्याबाधित प्रतीय प्रतीयमार्थे तात्पर्य अयोगे न सृष्टिवाक्यों का श्रुति बाधित प्रतीयमार्थ प्रत्ययमान अर्थ सृष्टि वाक्य का प्रत्ययमान अर्थ हो गया सृष्टि सृष्टि किंतु श्रुति के द्वारा बाधित तो है न निरोध इत्यादि कहा गया होने से उसमें तात्पर्य हो गया ना तात्पर्य नहीं रहेगा नहीं रहने से अद्वितीय ब्रह्म परत्व सृष्टि वाक्य भी अद्वितीय ब्रह्म को कहेंगे दस्य प्रतिपादकत्व तस्य अर्थात अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादक सृष्टि वाक्य भी अद्वितीय ब्रह्म को कहते हैं ये क्षण यत्परह शब्द है स शब्दार्थ है शब्द का तात्पर्य जिसमें है वही शब्दार्थ जो प्रतीयमान अर्थ वो शब्दार्थ होगा ऐसा कोई मान्य नहीं है जिसमें तात्पर्य अभियुक्तोक्तर इतिरोुक्त व्यक्ति अर्थात विद्वान लोग ऐसा कहे यत्परह शब्द स शब्दार्थ कहीं कही कह दे ये वाक्य सबर स्वामी का है किन्तु अन्यत्र कहीं देखा कि यह सबर स्वामी का नहीं है ये प्राचीन का बात है सृष्टि वाक्य का अद्वितीय ब्रह्म में कैसा तात्पर्य है सिद्धांत कह दिया जैसे विषम भुंसो वाक्य ये शत्रु गृह में भोजन का निषेध किया इसमें हो गया पूर्व पक्षी कह रहे हैं नु शत्रु गृह भोजनाथ वरंग विष तो भक्षण विषम भुंसु वाक्य का ये अर्थ हुआ शत्रुगृह भोजन से वरंग विष भक्षण तो होने से विष भक्षण का यहाँ उपयोग हुआ वाक्य कहता कि विषम इसका मान अर्थ हो गया विष भक्षण विष भक्षण का यहाँ उपयोग हुआ कि विष भक्षण से श्रेष्ठ है न शत्रुगृह भोजन से श्रेष्ठ है विष भक्षण यह उपयोग हुआ प्रतीयमान अर्थ यथा तादृश भोजन निषेध प्रतिपत्त विनियोग या तो लगा काम में तथा तो अत्र कथम सृष्टिर अद्वितीय ब्रह्म अवबोधन विनियोग सृष्टि का अद्वितीय ब्रह्म का अवबोधन कराने में इसका विनियोग कैसे होगा अगर नहीं होगा तो आप लक्षण कैसे करेंगे जीज़ी। जीज़ी। जीज़ी। जीज़ी। इसी प्रकार के संबंध अगर नहीं रहेगा तो विनियोग प्रपंच निषेध परेर एवं तत्प्रतिपत्ति गुरुपक्षी कहता है कि प्रपंच निषेध करने वाले वाक्य है उससे अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होगा अभी सृष्टि सृष्टिपरक वाक्य से अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान आप कैसे कराएंगे इसका उपयोग कैसे होगा कोई साक्षात तो दिखता नहीं संबंध की आप लक्षणा करेंगे और जब दूसरे उपाय है निषेध वाक्य जो कि अद्वितीय ब्रह्म को साक्षात बोधन करवाएगा ये वाक्य सब क्यों फिर व्यवहार होंगे तो होने से प्रपंच निषेध परेर एवं परेर वाक्यर एवं तत्प्रतिपत् तत्प्रतिपत्य अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपत्त्य हो सकता है स्पष्टतया प्रतीयम तो दो वाक्योधन से व्यर्थत्व प्रपंच निषेध परेर एवं तत्तिपत्ति तो स्पष्टतया प्रपंच निषेध पर वाक्य से ही अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपत्ति जब हो सकता है स्पष्टतया प्रतीयम अन्याथक उधि वाक्य है ये सृष्टि वाक्य ये स्पष्टतया अन्य अर्थ को कहते हैं अद्वितीय ब्रह्म को नहीं कहते हैं स्पष्टतया प्रतीयमेर वाक्य तदबोधन से अद्वितीय ब्रह्म बोधन से जब निषेध के वाक्य है आप ये सृष्टि के वाक्य से क्यों अद्वितीय ब्रह्म को बोधन कराना चाहते हैं पूर्व पक्षी शंका करने से सिद्धांत उत्तर देता है मूल में अच्छा पूर्व पक्षी का प्रश्न है मूल में तत्प्रतिपत्त हो कथम सृष्टि रूपयोग सृष्टि रूपयोग तत्प्रतिपत्त हो पूर्व पृष्ठा में अद्वितीय ब्रह्म अंतिम है अद्वितीय ब्रह्मणी ये आगे तत्व अतः द्वितीय ब्रह्म प्रतिप कथम सृष्टिपयोगपक्षिशंका टीका में यमणि प्रपंच प्रतिषेध तद्रे अन्यत्र अवस्थान आशंका अभावेन निशंशयतया मिथ्यासिद्देर अद्वितीय ब्रह्म सिद्धियव तत्प्रतिपत्तों प्रतीय वाक्य का उपयोग कैसा होता है जिस ब्रह्म में प्रपंच का प्रतिषेध किया जा रहा है तद ब्रह्म वही ब्रह्म ही जगत का उपादान सृष्टि वाक्य का यही उपयोग है कि ब्रह्म ही जगत का उपादान ये कहने में उससे क्या होगा जो ब्रह्म में हम सृष्टि का निषेध कर रहे हैं वही ब्रह्म जगत का उपादान है ऐसा कहने से तस्य तस्य प्रपंच से अन्यत्र अवस्थान आशंका अभाव है ना क्योंकि जगत का प्रपंच का उपादान हो गया ब्रह्म इसलिए ब्रह्म को छोड़कर के जगत अन्यत्र हो ही नहीं पाएगा आशंका अभाव नहीं होने पर जब हम उसी ब्रह्म में ही जगत का निषेध करेंगे तो जगत अन्यत्र नहीं हो पाएगा क्योंकि उपादान तो ब्रह्म ही है उपादान छोड़कर के अन्यत्र नहीं रहेगा कार्य तो निश निशयतया मिथ्यात्व सिद्धे तो ब्रह्म में ही जब जगत निषेध किया जाएगा तो मिथ्या सिद्ध होगा इसलिए अद्वितीय ब्रह्म सिद्धियव तत्प्रतिपत्तो अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपत्तो प्रतीयमान अर्थ विनियोग प्रतीयमान अर्थ सृष्टि सृष्टि जहां दिखता है वही निषेध करेंगे तो ब्रह्म अगर सृष्टि का उपादान होगा तो ब्रह्म को छोड़कर अन्यत्र सृष्टि नहीं रहेगा अन्यत्र नहीं है जहां दिखता है वही निषेध कर देंगे तो मिथ्या निश्चय हो जाएगा। इस प्रकार व्यवहार का, सृष्टि वाक्यों का उपयोग मूल में इत्थम सृष्टि प्रथम उपयोग पूर्व पक्षी पूछने से सिद्धांतिकता है इथम यदि सृष्टि अनुपन्य निषेधो ब्रह्मणी प्रपंच निषेधो ब्रह्मणी प्रपंचस्य से प्रतिपाद्यत सृष्टि का कथन नहीं करके ब्रह्मणी प्रपंचस्य निषेधो प्रतिपाद्यत अगर ब्रह्म में प्रपंच का निषेध करेंगे तदा ब्रह्मणी निषिद्धस् प्रपंचस्य, अब आप ब्रह्म में प्रपंच का निषेध कर दिए और ब्रह्म से सृष्टि हुआ ऐसे नहीं कहे हैं अभी क्या होगा वायु प्रतिसिद्ध रूप में रूप है मतलब प्रतिसिद्ध है तो होने से रूप अत्यंत मिथ्या हो गया तो पृथ्वी जल तेज में रहेगा तो इसी प्रकार की ब्रह्म में प्रपंच का निषेध करेंगे और ब्रह्म में ही जगत है ऐसा नहीं कहेंगे तो वायु में रूप का निषेध कर दिए किंतु अन्यत्र है इसी प्रकार की यहाँ भी अन्यत्र अन्यत्रस्थान आशंका हो जाएगा जगत ब्रह्म से अन्यत्र है ब्रह्म में निषेध कर दिया अन्यत्र हो सकता है न आशंकायाद्वितम प्रति सित्सित चिकित्सा संशय टीका में दिया निर्विचिकित्सम संशय रहित चिकित्सा संशय निर्विचिकित्सय रहित संशय रहितम अद्वितीय ये प्रतिपादितम प्रतिपादित जहाँ दिखता है वहीं निषेध कर देंगे तो हो जाएगा तो होगा इसका निर्विचिकित्रह्म का प्रतिपादन आप नहीं कर सकते हाँ अगर आप ब्रह्म में सृष्टि का कथन नहीं करेंगे किंतु ब्रह्म में निषेध कर रहे हैं ब्रह्म में निषेध कर दिए वायु में रूप का निषेध कर दिया तो रूप अत्यंत मिथ्या है ऐसा निश्चित हो जाएगा तो हम वायु में निषेध करने से संशय हो सकता है रूप अन्यत्र रह सकता है तो होने से रूप कहीं भी नहीं है ऐसे निशय ज्ञान होगा इसी प्रकार की यहाँ कर रहे हैं तो ब्रह्म में अगर सृष्टि का कथन नहीं करेंगे ब्रह्म में सृष्टि का निषेध करेंगे <S. <S.> करने से निर्विचिकित्स अर्थात तो संशय रहित संशय रहित अद्वितीय प्रतिपादितम न सियात अर्थात संशय रहेगा ब्रह्म में तो नहीं अन्त्र हो सकता है ये संशय रहेगा संशय रहित न सियात न का नौ के साथ जाएगा न प्रतिपादित सियात ततः सृष्टि वाक्यात इसलिए वाक्य का उपयोग क्या हुआ ब्रह्म उपादेयज्ञाने है ब्रह्म उपादेय ज्ञाने सृष्टि का उपादेय उपादेय उपादान उपादेय ज्ञाने सति उपादानम बिना कार्य अन्यत्र अत्र सदभाव शंकाया उपादान के बिना कार्य अन्यत्र नहीं रहेगा शंका निराश हो जाने से नैति नेति इत्यादि न ब्रह्मणी अभी त जब नेति नेति वाक्यों के द्वारा ब्रह्म में ही तस्य से असत्व उपादान करेंगे और ब्रह्म ही उसका उपादान है अन्यत्र्भावना नहीं है और ब्रह्म में ही निषेध कर देने से प्रपंच से तुच्छत्व अवगमें प्रपंच तुच्छ हुआ तो निरस्त अखिल द्वैत विभ्रम विभ्रम अखंडम सच्चिदानंदे कसम ब्रह्म सिद्ध्य प्रपंच तुच्छ से निरस्ता द्वैत द्वैत परंपरया यस्मा अद्वितय सच्चिदानंद तात्पर्य प्रपंचतुच्छोजन सेवैत विजातीय अखंड सच्चिदनंदतीय ब्रह्म सिद्ध्यति ब्रह्मणि परंपरया सृष्टिवाक्यातीय ब्रमणी ननु एवं सृष्टिवाक्याम ब्रह्म बोधक निर्विचिकित्स में अद्वितीयत्व न सिद्यति पुरक्षी कह रहा है वाक्यों का आप निराकरण कर दिए होने पर भी निराकरण कर दिए तो अर्थात अद्वितय ब्रह्म पर कह करके सृष्टि में तात्पर्य नहीं कह दिए ठीक है सृष्टि में तात्पर्य नहीं है फिर भी अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा तो सम अद्वितीयत्व न सिद्ध्य एष अंतर आदित्य हिणमय पुरुष य एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते छांदोग्य ये छे आठ नहीं है छे तो तत्वसी प्रकरण ये उसे पूर्व में है अच्छा चार पंद्रह एक चार, हम लिखा है थोड़ा पेंसिल ये गलत है षष्ठ अध्याय तो तत्वसी तो प्रकरण वो नहीं है वो ऐशो अंतरादित्य हिरणमय पुरुष इत्यादि वाक्य ही सगुण ब्रह्म प्रतिपादनात् पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है आप सृष्टि वाक्य का उसका अर्थात तात्पर्य हटा दिए तात्पर्य नहीं है किन्तु जो सगुण ब्रह्म प्रतिपादन करने वाला वाक्य ब्रह्म में ही गुण है तो होने से ये सगुण वाक्य प्रतिपादन करने वाले वाक्य के द्वारा ब्रह्म अद्वितीय सिद्ध नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म में ये गुण कहा जाता है वहां सब गुण कहा गया है कि ये सत्य काम सत्य संकल्प भामनी ये सब गुणों वहाँ कहा गया है अच्छा मूल में उपासना प्रकरण पठित सगुण ब्रह्म वाक्य अभी दो भाग करेंगे एक उपासना प्रकरण में सगुण ब्रह्म का कथन हुआ है और निर्गुण ब्रह्म प्रकरण में भी ये गुण का कथन को चाहे है निर्गुण ब्रह्म प्रकरण अर्थात वेदांत अंश में जहाँ जैसे साधु में पंचम अध्याय तक तो ये हो गए उपासना प्रकरण वहाँ तो सगुण ब्रह्म का कथन हुआ है और जहाँ निर्गुण प्रकरण है जैसे अभी बृहदारण्य का द्वितीय अध्याय चलता है प्रथम अध्याय तो ये सगुण का विचार आया सृष्टि का विचार आया द्वितीय अध्याय से आगे बृहदारण्य के निर्गुण प्रकरण ये निर्गुण प्रकरण में भी कहीं सगुण वाक्य आते हैं अभी ये दो भाग करके विचार आरम्भ करते हैं पहले कहते हैं उपासना प्रकरण पठित सगुण तो वाक्य आगे द्वितीय वाक्य में दिया निर्गुण प्रकरण पठिता नाम सगुण वाक्य नाम मूल में तो ये दो अलग अलग विवाह करते हैं पहले उपासना प्रकरण पठित जो सगुण ब्रह्म वाक्य सृष्टि का निषेध आप कर दिए तो सृष्टि अर्थात सृष्टि नहीं रहा किंतु सगुण सृष्टा ये अभी रहेगा इसको लेकर तो के संशय तो पूर्व पक्षी कह इस प्रकार कहने से सिद्धांत कह जाएगा उपासना विधि अपेक्षित गुण आरोप मात्र परत्व न गुण परत्व उपासना के लिए अपेक्षित है गुण आरोप क्योंकि गुण आरोप नहीं करेंगे तो सगुण उपासना नहीं हो पाएगा जो निर्गुण उपासना करने में समर्थ है वो तो करेगा जो तो समर्थ नहीं हो सगुण उपासना करेगा उसके लिए आरोप ही किया जाता है न गुण परत्व अर्थात गुण को वहां वास्तव कहना तात्पर्य नहीं है टीका में इसके लिए दृष्टान्त देते हैं योषित बाब गौतमाग्नि योषित बाब नहीं है वह योषा बाब गि ऐसा पंक्ति है अशोभाव लोक गौतम आग्नि योषा बाब ग बाब अच्छा स्मरण नहीं आ रहा अच्छा तो योषित बाब बाब अवधारण अर्थ में गौतम अग्नि तो ये प्रवाहण जैविली ये वही जो दृप्त बालक न ये जो श्वेतक गया था प्रवाहना जेवीली का में वहा पांच प्रश्न पूछा तो एक भी उत्तर नहीं दे पाया उसी प्रकरण में ये है ये पंच अग्नि साधना प्रकरण है तो यहाँ पांच अग्नि कहा गया दिवलोक परजन्य आगे पृथ्वी पुरुष स्त्री ये पांच को अग्नि कल्पना करके उपासना करना है ऐसे वहाँ कहा गया योषित भाव गौतम अग्नि इत्यादि बद आरोपित गुणेन भी उपासना संभवन आरोपित गुण के द्वारा भी उपासना यहाँ योषित स्त्री अग्नि नहीं है किंतु तो स्त्री में अग्नि बुद्धि आरोप करके उपासना संभवन केवल निर्गुणस्य इत्यादि श्रुति विरुद्धार्थ पर उक्तवाक्याम ये उपासना प्रकरण वाक्य में आरोप करके गुण आरोप करके उपासना किया जा सकता है आरोपित तो गुण यह माना जा सकता है और दूसरे तरह वाक्य है केवल निर्गुण एकोद सर्वभूतेश गुढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य ये केवलो निर्गुण इत्यादि श्रुति वाक्य है उसके साथ विरुद्ध होगा अगर आप वास्तव गुण मानेगे तो उपासना प्रकरण में आरोपित गुण से कार्य सिद्धि हो जाएगा और निर्गुण वाक्य कहने वाले वो वास्तव गुणों को विरुद्ध करते हैं तो इसलिए जहां आरोपित तो गुण से संभव है वहां केवल निर्गुण ये श्रुति के साथ विरुद्धार्थ परत्व होते हैं अगर वास्तव गुण मानेगे इसलिए ये विरुद्धार्थ परत्व उक्त वाक्यान अयुक्तम अर्थात ये जो उपासना प्रकरण वाक्य में जो गुण कहा गया है वो केवल निर्गुणों के साथ विरुद्ध होते हैं तो इसलिए वास्तव गुण अयुक्तम ये तो आरोपित तो गुण उसी से ही कार्य सिद्धि होगा तथा चगुण वाक्यान चित्ते द्वारा अद्वितीय ब्रह्म बोधकानी भाव सगुण वाक्य जो है उनका कार्य अर्थात तो सगुण ब्रह्म का उपासना से ये की एकाग्रता होगा ये ब्रह्मसूत्र में जो टीका है रत्नप्रभा रत्न प्रभाकार ये बात कह रहे हैं ये चिन्मयद्वितीय निष्कल शरीरिण उपास कार्या ब्रह्मणु रूपक चिन्मय से अद्वितयल अशरीण ये ब्रह्मण उपासका कार्यापकपना रूपक करते हैं वास्तविक तो वह चिन्मय है अद्वितीय है निष्कल है किंतु ये करते हैं रूप करते हैं तो सगुण ब्रह्म वाक्य एकाग्र के लिए ये आवश्यक है सगुण ब्रह्म शील करने से दीर्घ दिन फिर एकाग्र होने से फिर ये निर्गुण ब्रह्म का ग्रहण होता है मूर्तम चमूर्तम च मर्त्यम चमर्त्यम च अच्छा ये पैंतालीस में है ना आपको कोस समय हुआ जाकर के पांच मिनट चलेंगे इसमें मूर्तम च अमूर्तम च चा, मर्त्यम चमर्त्यम च इत्यादि वाक्या विनियोग आह अभी ये वाक्य हो गया बृहदारण्य का द्वितीय अध्याय का बृहदारण्य का द्वितीय अध्याय ज्ञान अभी ज्ञानकांड में ये वाक्य आ रहा है अर्थात ये सगुण वाक्य आ रहा है तो ज्ञानकांड में जो उपासना में सगुण वाक्य उसका समाधान दे दिया आरोपित गुण अभी ज्ञान कांड में सगुण वाक्य ये क्या करेंगे यहाँ तो कोई उपासना है नहीं कि आप कहेंगे आरोपित तो गुणों के द्वारा उपासना करना है तो इसलिए कहते हैं इत्यादि वाक्या नाम विनियो अह इसका आवश्यकता मूल में कहते हैं निर्गुण प्रकरण पठितानाम नाम सगुण वाक्या निर्गुण प्रकरण में जो पढ़ा गया है सगुण वाक्य तो निषेध वाक्य निषेध अ अपेक्षित निषेध्य समर्पक त्वेन विनियोग जो ये का द्वितीय अध्याय में मूर्तम च अमूर्तम च मर्त्यम चमर्त्यम च ऐसे कहेंगे आगे कहेंगे नेति ने अर्थात ने तो वो आदेश न इति इति इति इति करके दो बार निषेध करते हैं तो दो बार निषेध करके अर्थात तो व्यापक कर निषेध अर्थात तो सबका निषेध करती है ब्रह्म में सबका निषेध किसका कहते हैं मर्त्य और अमृत्य मूर्त और अमूर्त मूर्त कहने से पृथ्वी चला तेज अमूर्त कहने से वायु आकाश है तो ये मूर्तम अमूर्तम मर्त्यम अमर्त्यम इसका कथन करके नैति नैति जिसका निषेध करेगा वो निषेध का अर्पण करता है ये मूर्तम अमूर्तम नैति नैति जब निषेध करेगा किसका निषेध करेगा जिसका निषेध करेगा आपको पहले उसको बताना पड़ेगा इसलिए मूर्तम अमूर्तम अमर्त्यम ये पहले निषेध का कथन करता है तो निषेध का कथन होने से आगे निषेध करेगा ये इसमें पता नहीं जो गड़बड़ नहीं होगा तो आप गए घंटी लगा दिए दरवाजा खोल दिए इतना कम किए हो गए ना ना दरवाजा खुला हुआ था तो उसका अंदर में वो कुछ स्विच ना वो सब आपको बताया नहीं गया ये स्विच ऑन करेंगे प्रेमानंद करेंगे ये रिकॉर्ड करें। वो तो पहले आते थे आपको तो ठीक है जैसे तो मूर्तम अमूर्तम कहकर के ये निषेध का कथन करते हैं। इस निषेध का आगे निषेध करेगा नेति नेति वाक्य इसलिए निर्गुण ब्रह्म प्रकरण में जो सगुण वाक्य आता है सगुण वाक्य हो गया मूर्त अमूर्त इत्यादि ये सब उस निषेध्य का समर्पण करते हैं मूल में निर्गुण प्रकरण पठिता नाम सगुण वाक्य मूल में निषेध वाक्य अपेक्षित निषेध वाक्य अपेक्षा करेगा किसको निषेध करेगा जो निषेध वाक्य अपेक्षा करता है निषेध्य को वो निषेध्य का अर्पण करेंगे निर्गुण प्रकरण में जो सगुण वाक्य आए हैं निर्गुण प्रकरण में सगुण वाक्य टीका में दे दिया मूर्तम चमूर्तम चमृत्यम चमृत्यम चे तो इससे क्या सिद्ध हुआ मूल में आगे कहे कि इति न किंच अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपा प्रतिपादन नरुद्ध थे कोई भी वाक्य अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन में विरोध नहीं है मतलब चाहे सगुण प्रकरण का मतलब उपासना प्रकरण का सगुण वाक्य हो अथवा निर्गुण प्रकरण का सगुण वाक्य हो सब अद्वितीय ब्रह्म परकत्व ही इनका निर्णय हो जाएगा आगे टीका में अथा तो आदेशो नैति नेती, नेती इत्यादी निषेध वाक्या कर्म कांड वाक्यावहारिक प्रामाण्यवता अथा तो आदेश नैति नेति ये वाक्य तो ये प्रमाण है क्योंकि ये वाक्य पारमार्थिक तत्व का बोधन करवाता है इसको छोड़कर के जो कर्मकांड कांड वाक्य है ये व्यावहारिक प्रमाण्य, इनमें पारमार्थिक प्रमाण्य नहीं है ये व्यावहारिक प्रमाण्य प्रामाण्य ये भी संयोग पृथक न्याय न अद्वितिय ब्रह्म प्रतिपत्तो विनियोग निषेध वाक्य तो साक्षात ब्रह्म प्रतिपत्ति में विनियोग हो गए और ये जो कर्म कांड वाक्य ये भी परंपरा क्रम से विनियोग होंगे उसके लिए एक बीच में दे दिया संयोग पृथक न्याय कर्मकांड वाक्य का व्यावहारिक प्रामाण्य है तत्वेद तो प्रामाण्य नहीं है और व्यावहारिक प्रामाण्य होने पर भी संयोग पृथक् न्याय से ब्रह्म प्रतिपत्ति में कारण ये संयोग पृथक न्याय कहते हैं हिमांसा में एक दोष देखाते हैं वाक्यभेद दोष तो अर्थात अगर एक वाक्य दो अर्थों को कहेगा तो ये एक दोष है वाक्य भेद दोष है किंतु जहां स्वीकार करना पड़ेगा अन्य गति नहीं है इसलिए अष्ट दोष स्वीकार करते हैं गृह यभेर वाह कह करके आठ दोष होता है और मानना ही पड़ता है वहां तो वहां कहते हैं कि संयोग पृथक न्याय संयोग पृथक तो न्याय वो पूरा ये सूत्र ये जैमिनी सूत्र है चार तीन पांच एकस्ू भयत्वे ऐसे है ये एक भयत्वे संयोग पृथक् तो इस प्रकार के पूरा सूत्र है एकस्तु उभयत्वे एक चीज अगर दोनों पदार्थ को कहेगा एक तू भयत्वे तू दीर्घ हो जाएगा एक तु उभय संयोग पृथत्व तो ऐसे ये सूत्र इतना है <coughs> बृहदारण्य द्वितीय खंड में एक दो सात दो पृष्ठा में यह बात दिया गया से दिया। एक दो सात दो टिप्पणी तीन महाराज वहां लिख बात दिएयोग पृथक तो न्याय कहता है एक दो कार्यों को करेगा जैसे एक वाक्य दो अर्थ को कहता है वाक्य भेद तो दो सो होता है इसी प्रकार की एक चीज दो काम भी कर सकता है जैसे वाक्य आता है दधना जुगोती इसमें फल कथन नहीं है जहा फल कथन नहीं है फिर ये दधि ये क्या काम है कहते हैं क्रतुअर्थम क्रतु की पूर्ति के लिए दधि की आवश्यकता है इसको कहते हैं क्रतुअर्थ क्रतुअर्थ हुआ अभी दधि आगे वाक्य है दधने इंद्रिय काम जुहिया इंद्रिय काम दधना जुहुया जो इंद्रिय में बल चाहता है दधी के द्वारा हवन करे तो अभी दधि के द्वारा भवन किया पहले कहा था कि दधना जो होती वो दधी था क्रतुअर्थ अभी वही दधि समान कर्म में पुरुषार्थ भी हो गया इंद्रिय काम इंद्रिय में बल दिया अभी एक कर्म दो फल दिया क्रतुअर्थ भी हुआ क्रतु याग क्रतुअर्थ भी हुआ और पुरुषार्थ भी हुआ इसी प्रकार की इसको दृष्टांत दे करके जब ये कहते है कि तम तो एतम वेदान वचने न ब्राह्मण विभिधिशंति यज्ञ न दाने न तपसा तज्ञ तो इत्यादि करने से ज्योतिष में न स्वर्ग काम यजेत तो यज्ञ करने से तो फल प्राप्त होगा तो अभी वही यज्ञ दान तप के द्वारा तम तो एतम वेदान वही परमात्मा को अन्वेषण करे जानने का इच्छा करे विविधी सन्ती तो अभी वो आपको स्वर्ग प्राप्ति भी कर रहा है यज्ञ और इधर चित्त शुद्ध करवा करके परमात्मा प्राप्ति भी कराएगा एक दोनों कैसे कराएगा इसके लिए वहां दृष्टांत तो दिए हैं जैविवर्ष के तो जैसे दधि क्रतुअर्थ हो कर के भी पुरुषार्थ होता है ऐसे में स्वर्ग प्रापक हो कर के भी आगे ये अर्थात तो ब्रह्म प्रापक परंपरा से हो सकता है तो एक से उभत्व इसी प्रकार के कर्म वाक्य ये सब फल प्रापक होने पर भी परंपरा से ब्रह्म प्रापक हो सकते हैं इसलिए ये भी अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपत्ति में इनका भी विनियोग है फल कथन करते हुए भी अद्वितय ब्रह्म में इनका विनियोग हो जाएगा न ये न किंचित मूल में कहा न किंचित वाक्य अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादन विरुद्ध थे सारे वाक्य कोई तो साक्षात कोई परंपरा सब अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादन में विरुद्ध तो तीन प्रकार की वाक्यों का कथन हुआ अथा तो आदेश नैति नैति न निरोध न चोत्पति ये तो साक्षात सबका निषेध करके ब्रह्म का बोधन करवाएंगे द्वितीय प्रकार की हो गया निर्गुण प्रकरण में जो सगुण वाक्य मूर्तम चमूर्तमच ये जो निर्गुण प्रकरण में निषेध वाक्य है उनके लिए निषेधो को समर्पण करवाएगा किसका निषेध करेंगे उसको देगा तृतीय प्रकार की वाक्य हो गया जो उपासना प्रकरण में सगुण वाक्य है वो तो उपासना करने के लिए गुण की आवश्यकता है आरोपित गुण वास्तव गुण नहीं है उसको ये कहा चतुर्थ प्रकार के हो गया कर्म कांड का वाक्य वो तो अर्थात कर्म कांड से फल प्राप्त करवा करके आगे ब्रह्म प्राप्ति में परंपरा उपयोग होगा चार प्रकार की वाक्य विचार कर आज यहां तक तो। वो शंकरं शंकर शंकरचार्य केशव बातलाय शूत्र वंदे भगवत